मुंडकोपनिष् शाकर मुंडक परंपरा ओम ब्रह्मा देवा प्रथमा संबूव विश्वस्य कर्ता भुवन से गोप्ता सब्रह्म विद्यादेष्ठा अथर्वाय पुत्राय प्राह संपूर्ण देवताओं में पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुआ वह विश्व का रचयिता और त्रिभुवन का रक्षक था उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं की आश्रयभूत ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया ब्रह्मा परिवणो महान धर्मत ज्ञान वैराग्य सर्वान्यातिशे इति देवानाम द्योतन वाताद्रादीना प्रथमो गुण प्रधान सन प्रथमोग्रे संबूवा सम्यक् स्वातंत्रेतभिप्रा ना धर्माधर्मशा संसारिण जायते जोसावतीद्रियो ग्राह्य इत्यादि स्मृत ब्रह्मा परवृ्म अर्थात सबसे बड़ा हुआ अर्थात महान जो धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य में अन्य सबसे बड़ा हुआ था देवताओं द्योतन करने वालों अर्थात प्रकाशमानों इंद्रादिकों में प्रथम गुणों द्वारा प्रधान रूप से अथवा सम्यक पूर्वक सबसे पहले उत्पन्न हुआ था यह इसका तात्पर्य है क्योंकि जो यह अतीन्द्रिय अग्राह्य है वह परमात्मा स्वयं उत्पन्न हुआ इत्यादि स्मृति के अनुसार वह जैसे अन्य संसारी जीव उत्पन्न होते हैं उस तरह धर्म या अधर्म के वशीभूत होकर उत्पन्न नहीं हुआ विश्व सर्व जगत कर्तोत्दयता भुवन सोत्पन्न गोपता पालीतेति विशेषण ब्रह्मलो विद्यास्तुते स एवं प्रख्यातमह ब्रह्मा ब्रह्म विद्या ब्रह्मण परमात्म विद्या ब्रह्म विद्यारम पुषम वेद इति विशेषणात् परमात्म ही सामणा वाग्रजे नोति ब्रह्म विद्या सर्वविद्या सर्व्याद्यायाथ सर्वविद्या वा वस्तु इति भवति अनयतना श्रुतुमतीमत मत अविज्ञात विज्ञातुतेद्या प्रतिष्ठा चतौति विद्याम ज्येष्ठपुत्रा प्रा ज्येष्ठासौ पुत्रस्नेकेशु ब्रह्मण सृष्टि प्रकारेश अन्यतम से सृष्टि प्रकरण प्रमुखे प्रमुखे पूर्वमथर्वा सृष्टि ज्येष्ठ तस्म ज्येष्ठपुत्राए प्रारोकवान विश्व अर्थात संपूर्ण जगत का कथा उत्पन्न करने वाला तथा उत्पन्न हुआ भुवन का गोपता पालन करने वाला ये ब्रह्मा के विशेषण उसकी उपदेश की हुई विद्या की स्तुति के लिए है जिसका महत्व इस प्रकार प्रसिद्ध है उस ब्रह्मा ने ब्रह्म विद्या को ब्रह्म यानी परमात्मा की विद्या को जिससे अक्षर और जो सत्य पुरुष को जानता है ऐसे विशेषण से युक्त होने के कारण परमात्म संबिंधनी ही है अथवा अग्रजन्मा ब्रह्मा के द्वारा कही जाने के कारण जो ब्रह्म विद्या कहलाती है उस ब्रह्म विद्या को जो समस्त विद्याओं की अभिव्यक्ति की हेतुभूत होने से अथवा जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है अमत मत हो जाता है तथा तो अज्ञात ज्ञात हो जाता है इस श्रुति के अनुसार इसी से सर्व विद्या वेद्य वस्तु का ज्ञान होता है इसलिए जो सर्व विद्या प्रतिष्ठा यानी संपूर्ण विद्याओं की आश्रय भूता है अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा से कहा यहाँ सर्व विद्या प्रतिष्ठाम इस पद से विद्या की स्तुति करते हैं जो ज्येष्ठ अर्थात सबसे बड़ा पुत्र हो उसे ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं ब्रह्मा की सृष्टि के अनेकों प्रकारों में किसी एक सृष्टि प्रकार के आदि में सबसे पहले अथर्व को ही उत्पन्न किया गया था इसीलिए वह ज्येष्ठ है उस ज्येष्ठ पुत्र से कहा अथर्वणे या प्रवधेत ब्रह्माथर्वाताम पुरुवाचा गिरे ब्रह्म विद्या स भारद्वाजा सत्यवहाय प्राह भारद्वाजोंगिर से पर अथर्वा को ब्रह्मा ने जिसका उपदेश किया था वह ब्रह्म विद्या पूर्व काल में अथर्वा ने अंगी को सिखाई अंगी ने उसे भरद्वाज के पुत्र सत्यवह से कहा तथा भरद्वाज पुत्र सत्यवह ने इस प्रकार श्रेष्ठ से कनिष्ठ को प्राप्त होती हुई वह विद्या अंगिरा से कही यामे ताम ब्रह्मा या अथर्वे प्रवदे तब तद्रह्म ब्रह्म ताव नामने प्राप्ता स चांगिर ब्रह्म विद्यांगीर्भरवाजा भरद्वाजगोत्राय सत्यवहाय सत्य प्राह प्रोक्तवान्न भारद्वाजोंसे स्वशिष्याय प्राप्तेति वाराबरां परापर सर्वविद्या विषय परद्या विषयव्या तम पर अंगिसेसे प्राहेत्युषंग जिस ब्रह्म विद्या को ब्रह्मा ने अथर्व से कहा था ब्रह्मा से प्राप्त हुई उसी ब्रह्मविद्या को पूर्व काल में अथर्वा ने अंगी से यानी अंगीर नामक मुनि से कहा फिर उस अंगीर मुनि ने उसे भरतवाज सत्यवह से यानी भरतवाज गोत्र में उत्पन्न हुए सत्यवह नामक मुनि से कहा तथा भरतवाज ने अपने शिष्य अथवा पुत्र अंगिरा से वह परावरा पर उत्कृष्ट से अवर कनिष्ठ को प्राप्त हुई अथवा पर और अवर सब विद्याओं के विषयों की व्याप्ति के कारण पराबरा कही जाने वाली यह जा विद्या अंगिरा से कही इस प्रकार परावराम इस कर्म पद का पूर्वोक्त प्राह क्रिया से संबंध है सोनु की गुरु गुरुपसति और प्रश्न सोनको हई महाशाणोंगिर सं विधिवत उपसन्न पृक्ष कस्म भगवो विज्ञाते सोनक नामक प्रसिद्ध महागृहस्थ ने अंगिरा के पास विधिपूर्वक जाकर पूछा भगवान किसके जान लिए जाने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है सौनक सुनक्यम महाशालो महागृहस्थोंगि र विधि आचार्य विधिव्य शास्त्रम शास्त्र उपसन्न उपगत संप्रक्ष पृठवान्न सौनकागिशो संबंधा अर्वाग विधिविधे पूर्वा नियम मर्यादा मर्यादाकर मध्यदीका न्यायार्थम वा विशेषण अस्मदाद अभी उपसदन विधेष्टवाद किह कस् भगवो विज्ञाते नु यके भगवो हे विज्ञेयम् भगवंस यदिद विज्ञे विज्ञात विशेषण एकस्मिन् एक सर्वती शिष्ट प्रवाद सुतवान्नक विज्ञात काम सन्कस्मतितर्कयन पप्रक्षा, अथवा लोकसाद पप्रक्ष सन्ति लोक सुवर्णादी कलशभेदा सुवर्ण विज्ञानेन विज्ञा लौकिक तथा किम नस्ति सर्वस्थ कारणं से कस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवती थी सौनक ने क्या पूछा सो बतलाते हैं भगवह हे भगवान कस्म नु किस वस्तु के जान लिए जाने पर यह सब विज्ञेय पदार्थ विज्ञात विशेषण रूप से ज्ञात यानी अवगत हो जाता है यह नु का प्रयोग वितर्क संशय के लिए किया गया है सोनक ने एक ही को जान लेने पर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है ऐसी कोई सभ्य पुरुषों की कहावत सुनी थी उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा से ही उसने कश्मनों इत्यादि रूप से वितर्क करते हुए पूछा अथवा लोकों की सामान्य दृष्टि से जान बूझ ही पूछा लोक में स्वर्णादि खंडों के ऐसे भेद हैं जो सुवर्ण रूप होने के कारण लौकिक पुरुषों द्वारा स्वर्ण दृष्टि से उनकी एकता का ज्ञान होने पर जान लिए जाते हैं इसी प्रकार प्रश्न होता है कि संपूर्ण भेद का वह एक कारण कौन सा है जिस एक के ही जान लिए जाने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है नन्नव विदते ही कस्मनिति प्रश्नोपन्न किमस्ति तदिति तदा प्रश्नो युक्तः सिद्धे हस्तित्व कस्मिन नीति सत यथा कस्मिन निधे शंका जिस वस्तु का ज्ञान नहीं होता उसके विषय में कस्मिन अर्थात किसको इस प्रकार प्रश्न करना तो बन नहीं सकता उस समय तो क्या वह है ऐसा प्रश्न ही उचित है फिर उसका अस्तित्व सिद्ध हो जाने पर ही कस्मिन ऐसा प्रश्न हो सकता है जैसा कि अनेक आधारों का ज्ञान होने पर किसमें रखा जाए ऐसा प्रश्न किया जाता है न अक्षर अक्षरबाह आयास भेरुवाद प्रश्न संभवत्यव कस्म नेकस्मिन विज्ञाते सर्विस्याद इति समाधान ऐसा मत कहो क्योंकि तुम्हारे कथनानुसार प्रश्न करने से अक्षों अक्षरों की अधिकता होती है और अधिक आयास का भय रहता है अतः किस एक के ही जान लेने पर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है ऐसा प्रश्न बन सकता है अंगिरा का उत्तर विद्या दो प्रकार की है तस्मी सहोवाच दो विद्य वेद वेदित हस्म यद ब्रह्मविदो वदे पर उससे उसने कहा ब्रह्मवेदताओं ने कहा है कि दो विद्याएं जानने योग्य है एक परा और दूसरी अपरा तस्म शौनकायािरा आह किलोवाच। किलो उवाच किमुच्य विद्ये वेदितेव किल यद वेदारि पर पर्थदर्शिनो वदी के इह परा चम्या अपरा चर्माधर्मसाधन तत्फल विषया उस सौनक के से अंगिरा ने कहा क्या कहा तो बतलाते हैं दो विद्याएँ वेदितव्य अर्थात जाने योग्य जानने योग्य है ऐसा जो ब्रह्मविद वेद के अर्थ को जानने वाले परमार्सदर्शी हैं वे कहते हैं वे दो विद्याएँ कौन सी है इस पर कहते हैं परा अर्थात परमात्म विद्या और अपरा धर्म अधर्म के साधन और उनके फल से संबंध रखने वाली विद्या ननु कस्मिन विदिते सर्वविद भवती सौनक न पृष्ठम तस्मिन वक्तव्ये अपृष्ठ महंगिरा दे इत्यादि न शंका सौनक ने तो यह पूछा था कि किसको जान लेने पर पुरुष सर्वज्ञ हो जाता है उसके उत्तर में जो कहना चाहिए था उसकी जगह दो विद्याएँ हैं आदि बातें तो अंगिरा ने बिना पूछे ही कही है नई सदोषा क्रमापेक्ष प्रतिवचन से अपरा ही विद्या अविद्याकर्तव्या तद विषय ही विदते न किंचितित्तर विदिता सैदि निरा पूर्वपक्ष पश्चात् वक्तोती न्यायात समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि उत्तर तो क्रम की अपेक्षा रखता है अपरा विद्या तो अविद्या ही है अतः उसका निराकरण किया जाना चाहिए उसके विषय में जान लेने पर तो तत्वतः कुछ भी नहीं जाना जाता क्योंकि यह नियम है कि पहले पूर्व पक्ष का खंडन कर पीछे सिद्धांत कहा जाता है परा और अपरा विद्या का स्वरूप तत्रापर ऋग्वेदोंजुर्वेद सामवेदो थर्वभेद शिक्षा कलो व्याकरण निरुक्त छंदो ज्योतिषमिति, अथ परा जया तदक्षर अतिगम्यते उनमें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त, छंद और ज्योतिष यह अपरा है। तथा जिससे उस अक्षर परमात्मा का ज्ञान होता है वह परा है तपरेतुच्य ऋग्वेदोंजुर्वेद साम वेदोथर्ेद इतः चारों वेदाः शिक्षा कल्पो व्याकरण धरुप्तम छंदो ज्योतिषमंगानी सदेशापरा पराविद्या। उनमें अपराविद्या विद्या कौन सी है सो बतलाते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद ये चार वेद तथा शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष ये छह वेदांग अपराद्या कहे जाते हैं अथ इदान इं परा विद्याच्य तवक्षमाशण अक्षरम अगम्यतीप्यते गमेह गायसा प्राप्त न च परातेर गेदस्त अद्याय परातीर्नाथर अब यह पराविद्या बदलाई जाती है जिसके आगे छठे मात मंत्र में कहे जाने वाले विशेषणों से युक्त उस अक्षर का अधिगम अर्थात प्राप्ति होती है क्योंकि अधिपूर्वक गम धातु प्रायः प्राप्ति अर्थ में प्रयुक्त होती है तथा परमात्मा की प्राप्ति और उसके ज्ञान के अर्थ में कोई भेद भी नहीं है क्योंकि अविद्या की निवृत्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है इससे भिन्न कोई अन्य अन्वस्तु नही ननुग्दादी बाह्या तर् कथं परा विद्या सैन मोक्ष सासाधन चाहद बाह्याो यदृष्ट सर्वास्तथाफलाे तमोदिष्ठा हिता स्मृता स्मरती निष्फल निषलवाद अनादेया सदा चग्वेदादिबाव सियात ऋग्वेदादिवे तो अनर्थकम् अथ परेति शंका तब तो वह ब्रह्म विद्या ऋग्वेदादि से बाह्य है अतः वह परा विद्या अथवा मोक्ष की साधनभूत किस प्रकार हो सकती है स्मृतियाँ तो कह स्मृतियाँ तो कहती है कि जो वेद बाह्य स्मृतियां और जो कोई कुदृष्टियाँ कुचार है वे परलोक में निष्फल और नरक की साधन मानी गई है अतः कुदृष्टि होने से निष्फल होने के कारण वह ग्राह्य नहीं हो सकती तथा उससे उपनिषद भी ऋग्वेदादि से बाह्य माने जाएंगे और यदि इन्हें ऋग्वेदादि में ही माना जाएगा तो अथ परा आदि वाक्य से जो परा विद्या को पृथक बतलाया गया है वह व्यर्थ हो जाएगा न वेद विषय विज्ञानस्य विज्ञान सेवक्षपनष्वेदर विषय हि विज्ञान इह परा विदे प्राधान्य विवक्षित नोपनिष्शब्दराशि वेद शब्द तो सर्व शब्दराशि विवक्षिता शब्दराश्यधिग में यंत्र अंतरेण गुरगमनालक्षण वैराग्यम चराधिगम संभवती पृथकण ब्रह्म विद्या कथन चेती समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि पराविद्या से वेद्य विषय ज्ञान बतलाना अभिष्ट है यहाँ प्रधानता से यही बतलाना इष्ट है कि उपनिषद उपनिषदेद्य अक्षर विषयक विज्ञान ही पराविद्या है उपनिषद की शब्द राशि नहीं और वेद शब्द से सर्वत्र शब्द राशि ही कही जाती है शब्द समूह का ज्ञान हो जाने पर भी गुरु संपसति आदिर रूप प्रयत्नांतर तथा वैराग्य के बिना अक्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता इसलिए ब्रह्म विद्या का पृथककरण और वह परा है ऐसा कहा गया है